फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे प्रभात काल के मेघ सूर्य के प्रकाश का आच्छादन करके छाया को उत्पन्न करते हैं वैसे ही क्रियाओं को जानने वाले लोग वस्त्र आदि पदार्थों से शरीरों को ढांप के अनुकूलता से सुख को प्राप्त करते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि निष्फल क्रियाओं को कभी न करें जिस जिस क्रिया से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि हो उस उसको प्रयत्न से करो भावार्थ दरिद्र लोगों को चाहिए कि धन युक्त पुरुषों से सदा याचना करें जिससे कि वे दरिद्र लोग सुख को प्राप्त होवें भावार्थ जैसे गौएं प्रेम भाव का आश्रय करके वचनों में प्रेम धारण करती हैं वैसे ही राजा आदि अध्यक्ष पुरुष सेनाओं की प्रजाओं के प्रेम भाव से रक्षा करें भावारथ जो मनुष्य स्तुति करने योग्य पुरुषों की निंदा नहीं करते वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर शरीर और आत्मा से सदा ही सुखी होते हैं भावारथ जो मनुष्य सब लोगों के गुणों की प्रशंसा और दोषों की निंदा करें वे विवेकी अर्थात विचारशील होकर गुणों के ग्रहण करने और दोषों के त्याग करने को समर्थ होते हैं भावार्थ हे मित्र जनों आप लोग हम लोगों से दूर वा समीप स्थान में वर्तमान हुए हम लोगों का कल्याण करो और प्रीति का त्याग मत करो और हम लोग भी आप लोगों में ऐसा ही बर्ताव करें इस प्रकार परस्पर बर्ताव करके इस संसार में सुखी होवें भावार्थ हे मनुष्यों दो अग्नियों से चलाए हुए वाहनों पर स्थित होकर नीचे ऊपर और तिरछे देश में जाकर आइए इस सुक्त में विद्वान मनुष्यों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिए यह 41वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 42वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में विद्वान के गुणों को कहते हैं भावार्थ वे लोग ही सब लोगों के मित्र हैं कि जो लोग अपने ऐश्वर्य से सब लोगों को बुलाकर सत्कार करते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो सोमलता आदि औषधियां दृष्टियों से उत्पन्न होती रोग विनाशक होने से तृप्तिकारक होतीं और सूक्ष्म आयवों के द्वारा अंतरिक्ष को प्राप्त होकर सब स्थानों में फैलती हैं उनका युक्त से सेवन करके सदा आनंद का भोग करना चाहिए अब विद्वानों के सत्कार विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है विद्वान लोग अन्य जनों के प्रति इस प्रकार से उपदेश दें कि हम लोग जिनको बुलाकर सत्कार करें आप लोग भी उन्हीं का सत्कार करें भावार्थ जो अविद्वान लोग प्रीति से विद्वान लोगों को बुलावें तो वे उनके समीप बहुत बार जावें भावार्थ तभी मनुष्य पूर्ण विद्या और ऐश्वर्य वाले होवें कि जब सृष्टि के वर्तमान पदार्थों की विद्या को जानें भावारथ मनुष्य जिसको सुख के प्रदानों में योग्य शूर वीर न्यायधीश जानें उसी से सुखों की पूर्ति करनी चाहिए भावारथ हे मनुष्यों जिसको सूर्य की किरणें और पौने पीती हैं उसी रस का आप लोग पान करके बलष्ट होइए भावारथ प्राणी लोक जो खाते और पीते हैं यह सब पदार्थ रुधिर आदि हो और हृदय में फैलकर मस्तक के द्वारा सर्वत्र फैलता है अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ नवीन विद्वानों से प्राचीन विद्वान श्रेष्ठ हैं ऐसा निश्चय करना चाहिए इस मंत्र में इंद्र विद्वान और सोम के गुण वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 42वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले 43वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं भावार्थ जो लोग विद्या के प्रकाश को प्राप्त हो विमानादि वाहनों का निर्माण और उसमें अग्नि आदि का प्रयोग करके अंतरिक्ष में जाते हैं वे प्रिय आचरण करने वाले मित्रों को प्राप्त होकर दरिद्र का नाश करते हैं अब मित्रता के गुणों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिस बुद्धि से सब लोगों के साथ मित्रता हो उससे युक्त हुए सबके आशीर्वादों को प्राप्त होकर सुख को निरंतर प्राप्त होइए भावार्थ मनुष्यों को उन लोगों की ही प्रशंसा करनी चाहिए कि जो सबके सुखों के वृद्धि करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है वे लोग ही मित्र होने योग्य हैं कि जो बड़े दुख को प्राप्त होकर भी मित्रों का त्याग नहीं करते और जैसे दो व बहुत घोड़े इकट्ठे होकर यथेष्ट स्थानों में पहुंचाते हैं वैसे अपने आत्मा के सदृश प्रिय जन इच्छा की सिद्धि को प्राप्त होते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो लोग आप लोगों को विद्या विनय और उत्तम शिक्षा दान से बड़े राजा करते और वेद के अर्थों को समझा के मोक्ष सिद्ध करते हैं उनको आप अपने आत्मा के सदृश प्रसन्न करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो विद्वान लोग घोड़ों के सदृश अविष्ट स्थानों में मूढ़ों को पहुंचाते हैं वे संपूर्ण समृद्ध कर सकते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो शयन पक्षी के सदृश शीघ्र चलने और सबके सुख की कामना करने वाले पुरुष मनुष्यों को सुख देते हैं उन लोगों के समीप वर्तमान होकर विद्या संबंधी व्यवहार के आनंद को प्राप्त होओ भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के शरण को पहुंचकर अविद्या और दारिद्र्य का नाश तथा विद्या और लक्ष्मी को उत्पन्न कर निरंतर आनंद बढ़ावे इस सुक्त में विद्वान सख और सोमपान आदिकों के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 43वां सुक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 44वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में सूर्य के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है वे ही लोग दयालु हैं कि जो अन्य जनों के ऐश्वर्य की वृद्धि की इच्छा करें और ऐश्वर्य वालों को आते हुए देख के प्रसन्न होवें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य प्रातः काल के सदृश विद्याओं के प्रकाश में तत्पर और सूर्य के शद्रिश धर्मा चरण की कामना करते हुए प्रयत्न से अईश्वर्य की इच्छा करें वे सब प्रकार लक्ष्मी युक्त होकर निरंतर व्रद्ध को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग सूर्य के सदृश नियम पूर्वक धर्म युक्त कर्मों को सिद्ध करते और वायु के सदृश निरंतर प्रयत्न करते हैं वे बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं अब दानो के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ विद्वान लोग जैसे प्रसिद्ध सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करके आप प्रकाशित होता है वैसे ही सद्विद्या के उपदेश से धर्म का प्रकाश करावें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो लोग सूर्य के सदृश विद्या नम्रता सेना और धन आदि का प्रकाश और अविद्या आदि की नृत्य कर जिसका उत्तम सहाय उस राजा के साथ सलाह करके राज्य का पालन करते हैं वे पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं इस सुक्त में सूर्य बिजली वायु और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 44 सुक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 45वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है राजपुरुषों को चाहिए कि ऐसी सेना ऐसे रथ आदि की जिनसे युद्धादि व्यवहार सिद्ध के लिए जाने को अति चतुराई के साथ संग्राम करके विजय पावें और जिससे और जन उनको ग्रहण न करें ऐसा उपाय करें फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे बिजली सूर्य और पवन मेघों के अवयवों को काटते हैं वैसे ही धार्मिक राजा आदि लोग शत्रुओं को काटें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिन लोगों की समुद्र के सदृश अचल गंभीर बुद्धि पृथ्वी के सदृश क्षमा और पालने का सामर्थ्य गौ के सदृश दान और नदी के सदृश वृद्धि है वे ही संपूर्ण सुखों से युक्त होते हैं